श्रीमद भगवद गीता द्वादश अध्याय और प्रथम श्लोक के ऊपर विचार आरंभ हुआ है जिसमें पूर्व में देखा गया द्वितीय अध्याय के एकादश श्लोक से लेकर एकादश अध्याय के अंतिम तक जो देखा गया है कि कभी सविशेष के निरूपण कभी निर्विशेष के निरूपण होता रहा कभी अद्वैत भाव से कभी द्वैत भाव से मैंने दो प्रकार के साधक एक तो साधना पूरी हो चुके जिनके जिनकी फलावस्था में है और एक साधनावस्था में है तो साधनावस्था वालों को लेकर के सभी शेष का निर्पण हुआ है थान, थान पर और जो फलावस्था में पहुंच चुके हैं चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व अनंत जन्म में किस जन्म में कर्म उदय हो गए उनके पुण्यकर्म उदय होने से आत्मसाक्षात्कार जो हो चुका है जैसे बामदेबाजी थे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए तो उनके लिए मैंने निर्पेष रूप से उपदेश हुआ है अधिकारी भेद से उपदेश भेद है तो दो प्रकार का उपदेश चलता रहा प्रत्येक अध्याय में चलता रहा और विशेषकर एकादश अध्याय में सविशेष का ही हुआ है विष्णुरू का निर्भर हुआ सर्वगरूप परमात्मा का निरूपण हुआ ऐसे सुनने के पश्चात अर्जुन को मैंने प्रश्न उठा कि दो में ऐसे कौन भक्त श्रेष्ठ है पर है एक प्रश्न था यहां द्वितीय अध्याय से लेकर सारांश सा देख और जो प्रश्न कर रहा है यहाँ एवं सतत भक्ता स्त पर विभाष थे योग वित्त महा अर्जुन का प्रश्न यही है कि एवं मैंने पूर्व पूर्वाध्याय के अंतिम श्लोक में जो कहा था मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त सह वर्जित निर्भिरा सर्वभूत ये सुहामित पांडव कहा था उसको लेकर के मेरे लिए जो कर्म करता हो मत कर्मकृत मेरे लिए कर्म करने वाला कर्म करता है मत परमा सबसे उत्कृष्ट गति मैं ऐसा मानता है जो, भित्रे की दृष्टांत यह भाषिकार है जैसे कोई राजा का स्वामी का सेवक होता है उसी को परम गति नहीं समझता परम गति परमात्मा तो को अलग समझता है किंतु ये तो मेरे को ही परम गति मानता है तब विशेषता है मत भक्त मेरा ही भक्त हो नमो भक्ता मतभक्ता मेरा भक्त हो मत था, मत कर्म मत मत एक मतभक्ता एक कहा था माने मतकर्मकृत मतवर्म मतभक्ता इत्यादि तो निर्भरा सर्वभूत कहा किसी प्राणी मात्र में बैर नहीं रखता हो सर्वत्र विश्वरूप दृष्टि हो गई हो परमात्म दृष्टि हो गई हो वो मेरे को प्राप्त होता है या कहा था तब तो इसको लेकर कहा एवं सतत उठता है इस प्रकार निरंतर आपके ही कर्म करने वाले आपके जो कुछ भी ही है दिनचर्या आपने ये जीत पा निरंतर ये भक्त जो भक्त हैं विश्व उपासक हैं त्वाम परिपासक है त्वाम परिता उपासक है, पर है, है हर तरह से आपकी उपासना कर रहे हैं और दूसरे जो एक भी अक्षरम अव्यक्तम जितया अध्याय लेकर बीच बीच अक्षर परमात्मा की चर्चा हुई है अभिनाश की चर्चा हुई है उनके तेसाम के योगविद तमा इनकी उपासना करते हैं अभ्यक्त की तो उनमें कौन अतिशय योगवित योगविदमा योग को जानने वाले समाधि योग यो वाले समाधि समाधि को समझने वाले को योगवित कहा जाता है योगवित, योगविद तरह योगविद तमाशय लेकर के अतिशय अतिशय समाधि को जानने वाला कौन एकाग्रता को जानने वाला कौन सविशेष या निर्विशेष प्रश्नार्थुका है किंतु भगवान यह उत्तर भिन्न भिन्न करके देंगे एक साथ नहीं देंगे अनेक सविशेषों में ऐसा भक्त श्रेष्ठ है ऐसा मत कर्म मत हो मत परम हो मत भक्त मतपाश्रय इत्यादि ये मेरे लिए वो श्रेष्ठ होता है सविषयों में विचार करना होता तो। और निर्विशेष के लिए जो कुछ करना आगे कहेंगे ये बोला बोलेंगे आगे ये करना है इसके बाद से हो गया था टीका से चल रहा था टीका की थी कुछ हो गया था ए भक्ता यदि करके कहा था भाष्य में एवं अतीत अनंतर अतीत अनंतर सोम पराम इत्यादि तो एवं शब्द का अर्थ वही होता है यहाँ मतकर्मकृत मतकर्म मत भक्त मद व्यपास जो कहा था उसी को यह एवं शब्द पड़ता है इस प्रकार मैंने पूर्व में जो कहा था अंतिम उसको कहा उसके आगे कहा था एवं मानी सतदता इत्यादि एवं सत्युगता नैरंतरीय सतत व निरंतर नैरंतरी भगवत कर्मादव यथोक्त अर्थे समाहिता भगवान के कर्माधि में जिस प्रकार समाहित हो गया एकाग्र हो गया चित्त चिल्ला प्रवृत्ता इत्यादि कहा था तो ये भक्ता करके जो कहते हैं ये भक्ता अन्य सर्वण कहा था भाष्य में इसीलिए उन बात करके व्याख्या करते हैं अनन्य इत्यादि का भक्त का अर्थ ये भक्ता मैंने अनन्या शरणा बोला भक्त कैसे हो अनन्य अन्य शरण न हो जिनका जिनका अन्य शरण हो अन्य शरणा हो जाएंगे न अन्य शरणा अनन्न्य शरणा अन्य देवी देवता आदि शरण में हो जिनका उनको अन्य शरण बोला जाएगा जिनका अन्य शरण देवी देवता आदि नहीं है विश्वरूपी है जिसकी शरण उसको अनन्न्य शरणा बोला हुआ है अनन्न्य शरणा इत्यादि कहा मंद मध्यमाधिकारी सगुण शरण शरणान उगतवा मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी जो होते हैं दो को सगुण सार, तो के शरण में होते हैं ये किस शरण में सगुण परमात्मा के शरण में होते हैं मंद और मंद मध्यम अधिकारी मंद मध्यम अधिकारी जो मंद अधिकारी है जो मध्यम अधिकारी है उनको सगुण शरणान उगता ये सगुण के शरण वाले हैं इनका कथन करके ये सगुण के शरण वाले होते हैं कौन मंद और मध्यम अधिकारी इनका कथन करके निर्गुण निष्ठान उत्तमाधिकार निर्देशाधिकार है जो निर्गुण में स्थिति है जिनकी निष्ठावान स्थिति वो उत्तम अधिकारी है उनके आगे बोलते हैं क्या बोला या, ए तू ये चिगा ये चाप फिर शर्म अध्यक्तम तेम के ते उत्तम अधिकारी को लेकर कहा गया है पहले मंद और मध्यम अधिकारी को लेकर कहा था एवं सत्यास्तों पर उपास और उत्तम अधिकारी को लेकर कहा चाशाजन का प्रश्न प्रश्नों को लेकर है द्वितीय अध्याय लेकर यहां तक जो पूरे सारांश आराम से निकालकर प्रश्न निकाला अर्जुन एचा इत्यादि शब्द से कहा था एचा अन्य कहा था जो अन्य भी है केवल विश्वरूप के सरण मात्रा में नहीं है अन्य भी है भक्त अन्य कहा ये दूसरे भी जो है त्यक्त सर्वेक्षण उत्तम अधिकारी कैसे होते हैं सारे यक्षण को त्याग दिया जीरो ने त्यक्ता सर्वेक्षण एक सारे के सारे यक्षणों को त्याग दिया पुत्रेश्वेश जित्त भी सबको त्याग जिसने संघस्थ सर्व कर्माण सारे के कर्म को त्याग दिया है अहिलोक के कर्म पारलोक के कर्म जो जित्त भी त्याग दिया जिसने ये होंगे अक्षर के उपासक हो यथा विशेषतम जिस प्रकार विशेषण दिया गया ब्रह्मा का अस्तुलभ अनु अहर्षम इत्यादि इतर व्यावृत्तियों द्वारा परिचय कर रहे श्रुति में नीति नेति से कहा जाता है यह है नहीं यह है नहीं सर्वनिषेध के अवरूप से परिचय कराया जाता है जिसका यथा तब कहा जिस प्रकार पहले विशेषणों से कहा है लेकर के आत्मा का विशेष कहा है न जाए तब तेवा कदाचित आदि श्लोकों कहा हुआ है नैनम चंद्री आदि से कहा हुआ है तो सब से कहा हुआ निर्विशेष के बारे में ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म जो अक्षर मैं ब्रह्म या चापेक्षा व्यक्त रहा था ब्रह्म निरस्त सर्वोपाधि वो ब्रह्म कैसा है संपूर्ण उपाधि का अभाव है जिसमें कोई अभाव उपाधि नहीं है सविशेष में उपाधि है माया आदि उपाधि यह कोई उपाधि नहीं उपाधि रही है निरस्ता सर्वोपाधि ये न जिसने सारे उपाधि को त्याग दिया है उसको निरस्त सर्वोपाधि तस्मात निरस्त सर्वोपाधि पंचमी है सारी उपाधि त्याग हुआ है उसको अव्यक्तम इसलिए अव्यक्त है कोई उपाधि नहीं है इसलिए उसको किसी प्रमाण के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता और प्रमाण का विषय नहीं हो तो प्रमाण भी उसके होने पर चलते हैं जिसके द्वारा प्रमाण मैं प्रमाण को बता इस प्रमाण से अमुको सिद्ध करूंगा कहने वाला पहले मौजूद हुँद तो, होता वो तो अभ्यक्त मने प्रमाणागोचरम यही है प्रमाण का विषय नहीं होता वो प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण का विषय नहीं ऐसा जो अद्यक्त है अक्षर है अव्यक्त मने अकर्ण गोचरम बोलते इंद्रियों का विषय नहीं होता जो इंद्रियों का विषय नहीं यदि लोग गोचरम इत्यादि कहा था भाष्य व्यक्ति का बोलते पहले यथा विशेषितम के द्वारा क्या कहना कहते हैं गीता के द्वादश तृतीय में बताएंगे आगे सर्वत्रगम इत्यादि बोलेंगे अनिर्देशम सर्वत्रगम अचिंतम कूटस्थम इत्यादि मारे अगले श्लोक में आएगा ना ये, ये तृतीय श्लोक में यत्सर्वनिर्देशम अभ्यत्व परिपाष थे सर्वत्रगम अचिंत च कूटस्तम अचल ये विशेषण निर्विशेष का ये तृतीय श्लोक में बताएंगे यही है विशेषक होगा यही होता है कहा इत्यादि भक्षवाण विशेषण विशेष हो कहते आगे तृतीय श्लोक में कहना है जिसका विशेषण लगाना है अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्रकम अचिंतन कुटस्तम अचलम ध्रुवम ये सारे विशेषण लगेगा जिस निर्विशेषता वो है इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट है वो अक्षर शब्द से बातचीत यही होता है तो अक्षरवाणी क्या नक्षरती अश्ते व अक्षर दो व्याप कर सकते हैं क्षर धातु से जो क्षर थे क्षर जो विनाशी को क्षर कहा जाएगा और अक्षर थे अक्षर जिसका विराश नहीं होता वो उस अक्षर अक्षर करता जिसको विराश नहीं होता निर्विशेष का अर्थ है ये दूसरा अश्नुते वशुव्याप्त धातु से भी होता है अशुव्याप्त धातु अश्नोति सारे के सारे संसार को व्याप्त करता है अक्षर एक हो जाता है अशुव्याप्ता से भी अक्षर बन जाएगा क्षर क्षर धातु से करना हो तो नए लगाने पड़ेगा क्षरते थे विनाशी को क्षर गए अक्षर नये लगा करके अर्थ आएगा और अशुधातु से सीधा आज अक्षर बन जाएगा सार प्रत्यय करके अशुधातु से सारत्यय करेगा अक्षर बन जाएगा लग जाएगा बुरा हो जाएगा कसर समझे क्षय हो जाएगा अक्षर बन जाएगा अशुव्याप्ताओ से सारा प्रत्यय होता है अशह सारा सूत्र बना देंगे अश धातु से सर प्रत्यय होता है अशु व्याप्त धातु से ये दोनों धातु से अक्षर बनाया जाता है कहते अक्षर का अर्थ निकाला जाता है अक्षर रहते थे अक्षर में यह तो ना लगा करके सिर और नहीं तो फिर अस्तुत व अक्षरम सारे संसार को व्याप्त कर रहा है वृत्ति का घट सारे वृत्ति के पात्रों में व्याप्त है इस प्रकार कल्पित है पात्र कल्पित है मृत्यु का सत्य है ठीक इस प्रकार अधिष्ठान है वो सारे कल्पना है कल्पना का अधिष्ठान वही है निर्विशेष है वही कल्पना की जाती है ये कहा अव्यक्तम इतन व्याचस्ट अव्यक्तम कहा था माने प्रमाणागोचरम होता है उसको व्याख्या इंद्रिया इंद्रिया अगोचरम बोला हुआ यह तरण अगोचरम बोला है अभ्यक्त, क्यों अव्यक्त क्यों अव्यक्त है निरस्त सर्वोपाधि कोई उपाधि विशिष्ट होता वो हो, तब तो उसके द्वारा उसका निरूपण हो जाता उपाधि है ही नहीं कोई भी इसलिए किसी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता वो वो तो प्रमाण को भी सिद्ध करने वाला है उसके द्वारा प्रमाण सिद्ध होते हैं प्रमाण का विषय वो नहीं बनता ठीक है कर्ण गोचर तो हम वितरक द्वारा सो रही थी माने कर्ण का जो अगोचर कहा था कर्णागोचर हमारा कर कहा था का विषय नहीं होता कहा था तो वितरक के द्वारा माने अन्य को द्वारा सिद्ध करते हैं देखो जो व्यक्त होता है इंद्रियों का विषय होता है जो इंद्रियों का विषय होता है व्यक्त होता है इंद्र का विषय नहीं इसे अब व्यक्त है ये कहना चाहते हैं यद्य लोग एक कर्ण गोत्रता जो लोक में संसार व्यवहार में इंद्रियों का जो विषय हो जाता हो उसको कहते हैं व्यक्तवता व्यक्त उसको व्यक्त कहते हैं उच्चगा अंजे धातु अंजु धातु से बी उपस्व अंज धातु से निष्ठा प्रत्यय करके व्यक्त बनाया हुआ है बी अवता व्यक्त अंजु धातु से करते हैं अंजु का नकार का अनिता मौल उदायक वो लोग हो जाएगा अज बचेगा अजता बनेगा चोकू लगाएंगे अक्ता हो जाएगा खर्चा लगाएंगे अक्ता बन जाएगा बी अक्ता व्यक्ता ना व्यक्त अव्यक्त यही होगा अंजेर धातु अंजु धातु से बना हुआ व्यक्ता शब्द द्वीप पूर्वक है तत्कर्माक बने इंद्रिय विषयत्वा अंजु धातु का विषय होता ही इंद्रिय विषय को अंजु धातु से कहा जाता है ये व्यक्त हो गया बोलते हैं इधम तो अक्षरम ये जो अक्षर है तद विपरीतम व्यक्त नहीं होता इंद्रियों का विषय नहीं होता अक्षरम इत्यादि कहा विपरीतम शिष्ट ही उच्च बारे विशेषण विशेषम शिष्ट पुरुष भगवान कृष्णादि जितने भी हैं शिष्ट पुरुष तृतीय स्वरूप में बताएं कि विशेषण सारे लगाया गया तो अक्षरम अनिर्देशम अद्यक्तम परिभाषित सर्वत्रकम अचिंतम कूटस्थम अचलम ध्रुवम और शिष्ट पुरुषों ने ऐसे ऐसे विशेषण लगाया हुआ है जिसका जिस निर्विशेष का ती परिपासकी जो उपासना करते हैं केशाम उन दोनों में से मान सौगुणिक उपासक को उपासक ये दो हैं इनमें से के योगविद तमाम अतिशय के कौन है विशेष जानने वाले विशेष एकाग्र वाले किनको कहेंगे क्या योग योगित्तवृत्ति निरोधा सारे चित्तवृत्ति के निरोध हो ना योग कहा जाता है समाधि बोलते हैं योगी लोग तो ये चित्त वृत्ति का निरोध हो अन्यकार एक ही में बैठा जाए उसको तो समाधि कहते हैं वो समाधि दो प्रकार के मानते हैं योगी लोग सविकल्पक निर्विकल्प तो यह सब मान शेष्वर पर ऐसा है सगुण निर्गुण में चर्चा है यहाँ तो सवगुण हो गया सभी सविकल्पक समाधि में है वो विकल्प के साथ है ईश्वर में भिन्न हूँ जो भेद दिख रहा हो मैं भिन्न हूं मैं अंश हूँ अंश इस भाव से उपासना कर रहा हो मुझे अपने साधना करके परमात्मा में जहां पहुंचना है ऐसे मानता रहा हो और एक पहुंच चुका अद्वैत भाव में वो समाधि में जैसे योगी लोग बोलते उस प्रकार का है ये निर्विकल्पक समाधि जो योगी ने माना उस प्रकार का है ये जहा जा करके अंशांश आदि समाप्त हो जाता है जहाँ पहुंचना पड़ता टीका टीका में कहते हैं यथा विशेषतम पश्यशेषतम कहा क्या उसका स्पष्टीकरण करते हैं शिष्ट कह शिष्ट पुरुषों ने जहाँ विशेषण दिया हुआ है क्या है अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम सर्वदम अच्तम कूटस्थम अचलम ध्रुवम इत्यादि विशेषण जीव्य निर्विशेषता पूर्वार्धगत क्रियापद अनुसंग विजय पूर्व में परिपाषते पूर्व है उत्तरार्ध में नहीं आए उत्तरार्थ में परिपाष शब्द नहीं है एच आपके अक्षर में अव्यक्तम तेसाओं के युग उत्तम पद नहीं है तो यहाँ पर पूर्वार्थ में आया हुआ जो परिपाषते शब्द है क्रियापद है उसको यहां भी अनुसंग सूचित है करते हैं जुड़ जाता है वो आकर के अब अन्वय होगा उत्तरार्ध में भी एच आपके अक्षर में शाम के युग उत्तम परिपाष्ट अक्षर के ऐसा अर्थ होगा इति ये लेना कहा इति था परिपाषित क्रिया भाषाकार लगाते हैं मूल पे नहीं है उत्तरार्थ है तो अनुसंग कहा इसी को सर्वे ताबत एते योगम समाधि योग विदा कहा जितने भी हैं सगुण उपासक हो निर्गुणपासक हो सब समाधि ग्रुप योग को जानते हैं लाभ करते हैं विद्र लाभ इसे करेंगे तो लाभ बिंदंती का भित्री लाभ है लाभ करते हैं समाधि रूप योग को प्राप्त करते हैं यही है सर्वे तावत एते सबके सब चाहे सगुण के उपासक हो चाहे निर्गुण के हों दोनों के दोनों योगम माने समाधि योग करते समाधि योग सूत्र में जैसे कहा गया चित्त योग्त प्रति समाधि बिंदंती मैंने लभंते समाधि को एकाग्रता को प्राप्त होते हैं मान ईश्वर के उपासक भी ईश्वर में एकाकार वृत्ति में है वो और निर्विशेष होगा आत्माकार वृत्ति में बैठा होगा वो दोनों एकाग्रता में होंगे इसको योगभ कहा अतिशय योगव्यता कौन है अतिशय एकाग्रता किसमें है, एक जाते है। पुनर अतिशय ऐसा मध्य योगिना पृथ्वी का इन योगियों में सबसे योगव्यता कौन है सबाशक निर्भर उपासक दोनों में कौन विशेष योग व्यक्ता है एक तिशा, एक तिशा, के के कहा हुआ है के अतिशय अतिशाय है आगे कहते हैं टीका किम अनोर योगोर मध्य सुशक्यो योगो वा साक्षात कि वा साक्षात्ते तो क्रमेण उत्तर भगवान उगतवान इत्यार्जुन ने तो एक ही काल में इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ पूछा है सगुणोपाशक निर्गुणोपाशक में यही पूछा है किंतु तो भगवान क्रम से उत्तर देना चाहते हैं एक साथ उत्तर में नहीं श्रेष्ठ सविशेष सब, जितने सविशेष उपासक में जो तो पूर्व अध्याय के अंतिम स्वरूप में कहा हुआ तरीके से जो कर रहा है उपासना कर रहा है सर्वश्रेष्ठ है सगुणोपासक में निर्गुणोपासक जो कुछ कहना आगे कहेंगे बोलोगे बाबा कहना है किम अणयोर योगयोर बधे दो प्रकार का योग सविकल्पक और निर्विकल्प समाधि की चर्चा हुई है यहाँ तो ये दोनों योग के मध्य में सुसक्य योगों योग का पृछदे इनमें से सुसक्य योग कौन है माना आराम से सिद्ध हो जाए ये कौन है ये पूछा योग के विषय में पूछा जाता है सुशक्य कौन है सगुण उपासना जरूर उपासना में सुशक्य कौन सुखे न शक्य थे तो सुशक्य अनाया सिद्ध हो जाए परिश्रम कम परिश्रम हो ये पूछा जाता है ये दोनों में से अथवा किम साक्षात्म हेतु अथवा साक्षात्म हेतु कौन है ये पूछा एक तो परंपरा से मुख्य हेतु वाला एक तो सशक्य वाला होगा सविशेष की तो उपासना होगी परंपरा से मोक्ष देने वाली है और निर्विशेष में पहुंचेगा तो साक्षात्मोक्ष वाला है तो ये दो में से क्या ये सिद्धांत पूछते कौन से पूछते हो तुम ये सिद्धांत बोल रहा है, है। कि अनय दो प्रकार का योग है समाधि इसमें के योग तो सुसक के योगित अथवा सुषक के जो योग है उसके बारे में पूछा जाता है इनमें से कौन श्रेष्ठ करके योग वित्तम करके अथवा किम साक्षात्मक क्षेत्र साक्षात्मक क्षेत्र हेतु योग कौन है ये पूछा जाता है विकल्प क्रमेण उत्तर भगवान उत्तर भगवान एक साथ उतरने तो क्रम से कहेंगे अभी तृतीय श्लोक में शुसक योग के बारे बोलेंगे। में बोलेंगे तृतीय श्लोक में साक्षात जो योग होगा मोक्ष देने वाला योग उसको बारे में कहेंगे तृतीय क्रम से बताएंगे इसलिए कहते होगा ये तो अक्षर उपासक ठीक है जो अक्षर के उपासक हैं नक्षरते अक्षर निर्विशेष उपासक है जो चिंतक चिंतक है सम्यक दर्शना, यथार्थ दर्शी है वो निवृत्त सारे यशणाओं से मुक्त है जो निवृत्ता यशणा अभ्य जिनसे यशणाओं निकल गई है लोकेषणा पुत्रेश पित्तेषण आदि इच्छा समाप्त है जिनकी संसार के भोग इच्छा समाप्त है ते तावत्त स्तंभ भगवान कहते भाष्यकार करते हैं उनको तो अभी रहने दो तृतीय श्लोक में उनकी चर्चा करूंगा भाई ताबत तब तक उनको रहने दो अभी उनकी चर्चा नहीं करूंगा द्वितीय श्लोक में तान प्रति यद वक्तव्य रिश्ता बख्शे हूं उन जो निवृत्त ये हैं सम्यक हैं उन उनके प्रति जो कुछ कहना होगा मैं आगे कहूंगा उपरिष्ठा बने आगे तृतीय श्लोक में बताऊंगा आगे तृतीय श्लोक से कुछ उनकी चर्चा होगी ये तो इतर है जो निर्विशेष को पास है सविशेष पास है इतर माने अन्य है ये इनमें सुनो कौन तो श्रेष्ठ है जो इतर है निर्विशेष से इतर अन्य है तो सविशेष वाले जितने भक्त हैं सविशेष उपासना में जितने हैं सबसे बड़ा भक्त कौन होगा इसके बारे में सुनो मैं निर्विशेष वो भक्त होंगे उनको तो मैं आगे कहूंगा अभी नहीं कहूंगा ये भगवान का है क्यों निर्विशेष के भक्त में युक्त तमत तो होना संभव है युक्त तमा ऐसा बोलेंगे यहां युक्तम युक्ता युक्त प्रत्यय लगाते थे पे। अधिशाय युक्ता तो वहां होता ही नहीं निर्विशेष में एक के बैठा अद्वैत रहना एक ही में कहा पर तमप लगेगा ये तमप लग रहा जा तमप प्रत्यय तीन से अधिक व्यक्तियों में लगता है इनमें से कौन बड़ा है ये बोलने के लिए लगता है अतिशाय तो। तमिष्ठन यहाँ तमप प्रत्यय लगने वाला है इसलिए जो सविशेष के भक्तों के लिए कहा जा रहा है दुप्त स्वरूप में सविशेष के भक्तों की चर्चा है है। श्री भगवाच मैया व्यश् माम नित्य मं नित्ययुक्ता उपासया परेतास्ते युक्त तमा म मनोये नित्य मन हो मनोये माम नित्य उत्ता उपासधया परेता के मे युक्त तमाम ये जो लोग जो भक्त लोग हैं सभी सविशेष उपासक जितने भी हैं सभी सविशेष उपासक मनो मई आवेश मन को मेरे में ही आवेश प्रविष्ट करके मन मन को मेरे में स्थापित करके आवेश स्थापित कर इसे प्रवेश ने धातु है तो आकर के लिप किया हुआ है मेरे भी को मेरे महीमन को प्रवेश कराकर के अर्थ होता है मतलब पदाकार वृत्ति बनाकर के यही अर्थ होगा इस्वर उपाकार वृत्ति जो भक्त लोग माम नित्य उपास माम माने मेरी उपास माम उपास नित्य उपास निरंतर हमेशा जुड़े हुए होकर के मेरे में जुड़े होकर के उपासना करते हैं चिंतन हमेशा ही विश्व रूप जो चिंतन करते हैं जो मत मतकर्मा मत इत्यादि करके कहा हुआ था उसी माध्यम से उपासना कर रहे हैं और नित्य युक्त श्रद्धा परया उपेता दूसरी बात भी है अतिशय श्रद्धा से युक्त तो होते हुए श्रद्धा रहित श्रद्धा सहित होकर अतिशय श्रद्धा श्रद्धा परया श्रद्धा परम उत्कृष्ट म गति परम श्रेष्ठ श्रद्धा है उत्कृष्ट श्रद्धा उपेता माने मानी युक्त युक्त होते हुए जो तो मैं मेरे उपासना करते हैं माम उपासक है युक्तम मेरे मत में ये युक्ततम है ऐसे लोग मान स्वगुण उपासक में ऐसे लोग मेरे अतिशय भक्त हैं युक्ततम है ये उत्तर देख निर्गुण उपासक है तो आगे चर्चा करेंगे अभी नहीं करेंगे उनके विषय में आगे बताऊंगा बोल के भाष्यकार बोल सगुण के लेकर के सगुण में कोई मंद है कोई मध्यम है दो, दो प्रकार के हो जाते हैं तो वहां भी तारकमय भाव है सगुण में निर्विशेष में तारतमय भाव नहीं अद्वैत में कहा में होगा बड़ा छोटा हो नहीं सकता वहां युक्तम अविम होना संभव नहीं अद्वैत में दुर्गुण उपासक अद्वैत भाव में होते हैं अपने को परमात्मा से भिन्न नहीं मानते अभेद मान के चलते हैं वो उस भावना में होते हैं तो द्वैत भाव में है अभी अंशांश भाव में उपासना करने वालों में श्लोक ने बता सभी ये माने जो भक्त लोग हैं मनोमई आवश्य अपने मन को मेरे में ही प्रवेश करते माने मेरे में ही मन लगा हुआ नेत्र नहीं ऐसा होगा माम नित्य उत्तर माम उपास देगा निरंतर जुड़े हुए होता मेरे में ही जुड़े हुए होकर के मेरी उपासना करते हैं कहा कैसा श्रद्धा या पर उपासते परम श्रद्धा अतिशय श्रद्धा से उपासना करते हैं दो लोग ऐसे हैं ते मैं युक्त तमा कहा ये लोग मेरे मत में युक्त हैं है अतिशय्ठ है ऐसे भगवान ने कहा मई विश्व रूपे मई कौन माने तो पूर्व अध्याय का वो रूप है ना मेरा रूप और रूप उस रूप में जो श्रद्धा करके उपासना करने वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं मेरे भक्तों में कहा जाते मई मारे विश्व रूपे परमेश्वरे जो परमेश्वर हूं मैं विश्वरूप हूं उसमें आवेश्य मन समाधा एकाग्र करके मन को मेरे में ही एकाग्र के विश्वरूप में एकाग्र करके मनो मन को मेरे, म, मेरे में मेरे विश्वरूप में एकाग्र कर ए भक्ता संत जो भक्त होते हुए मेरे भक्त होते हुए माम सर्वे योग जितने भी योगेश्वर संसार में सब योगेश्वरों का भी अधीश्वर हूं मानी योगी का भी योगी हूं मैं योगेश्वरों का भी योगेश्वर हूं योगेश्वर के भी योगेश्वर हूं माम उपास माम यह है हाँ, माने सर्व योगेश्वर आम सर्वयोगेश्वराम का सारे योगेश्वर जितने भी हैं योग के ईश्वर जितने भी उनमें भी मैं अधिस्वर हूं सर्वेश्वर हूं सर्वज्ञम मैं सब सबको जानने वाले मैं जो हूं विमुक्त राग आदि क्ले सत्य मेरे दृष्टिम कहते हैं देखो परमात्मा जो होते हैं ना उनमें राग आदि राग द्वेश आदि दृष्टि नहीं होती है जो अभी, अज्ञान के कार्य होते जो महामाया का कार्य है अविद्या अस्पिता राग द्वेश्वेश अभाव है भरे भगवान का ऐसे मेरे को उपासना करते हैं अब इत्या तिम्र दृष्टि में कहा ना तिमिर रोग लग जाता है किसी को नेत्र में नेत्र का रोग है वो लगने पर एक वस्तु को दो दिखता है उसको तिमिर रोग ऐसा रोग होता है तो जिसके मन रूपी नेत्र में तिमिर रोग लग गया उसको द्वैप दिखता है और द्वैप में द्वैप दिखेगा मन में जिसका तिम्र रोग लग गया हो कहते हैं जो राग जो तिमिर रोग के कारण दो दृष्टि बन जाती है वस्तु तो न राग युक्त है ना द्वेष युक्त है यदि राग हो प्रेम प्रेम हो उसमें तो सबका प्रेम होना चाहिए एक व्यक्ति प्रेम करता है दूसरा द्वेष करता है उसमें ना राग है ना द्वेष है वस्तु में राग द्वेष दृष्टि हमारी अपनी दृष्टि है हम दृष्टि के आधार पर सृष्टि कर रहे हैं दृष्टि सृष्टि बात ऐसी होती है शत्रुभाव आ गया द्वेष हो गया मित्रभाव आ गया राग हो गया प्रेम हो गया तो हमारी भावना के आधार पर हम सृष्टि कर रहे हैं उसको ये दृष्टि सृष्टि बात ऐसी बात है ये अपने भावना के कारण से हम उसमें मान्यता देते हैं सृष्टि बनाते हैं शत्रु भाव मित्रभाव आदि बस तो शत्रु भी नहीं मित्र भी नहीं है तो भगवान में शत्रु भाव है ही नहीं ईश्वर में यही करना अवतारवाद में तो भले हुआ है किंतु तो यहां नहीं है ईश्वर में नहीं है एक कहना है एक कह रहे थे विमुक्त राग आदि क्लेश तिम्र दृष्टिम माम माम का विशेषण है मैं कैसा हूं जिसमें मुक्त हूं विमुक्त हो गया राग आदि जो राग द्वेष आदि तीव्र दृष्टि तीव्र दृष्टि के कारण दोष आ गया था राग द्वेष दोष आना था वो दोष नहीं नहीं है परमात्मा में ईश्वर में दोष नहीं है वो राग आदि दोष नहीं है किसी में आ सकते हैं कहीं न द्वेष नहीं है। दोनों नहीं ईश्वर विमुक्त रागा राग आदि क्लेम कहा मैं माम का अर्थाई मैं ऐसा हूं जिसमें राग आदि क्लेश पंच क्लेश होते हैं ना जो अभिद्या राग नहीं ऐसे मेरे जो भजन करते कहते हैं परिपाश में आया है नित्य युक्त निरंतर लगे रहना चाहिए और मेरे में ही लगा है मन अन्यत्र नहीं नित्य युक्त अतीत अनंता अनंतराध्याय उक्त शुल्थ न्याय ना सतत कहते हैं अतीत जो अनंतर अध्याय माने एकादश अध्याय बीत चुका है और अभी अभी का है वो द्वादश अध्याय के पहले है अतीत अतीत तो बहुत अध्या अध्या अध्या सारे अध्याय हो गए द्वितीय अध्याय से प्रथम अध्याय से लेकर सारे अतीत पूर्व पे हैं ये तो? किंतु अनंतर अध्याय अभी अभी का अध्याय जो पूर्व में आया था उसके अंतिम में जो कहा गया था अंतिम श्लोक था मत कर्मकृत मतपर्व मत भक्त संगवर्जित सर्वभूत ऐसी समाधि उस श्लोक में कहा गया जो कर्म है कहा उक्ता अर्थ न्याय न उस तरह से गमन करके उसमें चल करके मेरे मार्ग में चल कर कहते हैं कर्मादि मार्ग मेरे मार्ग है मेरे प्राप्ति के मार्गों में चल कर कहते हैं सतत युक्तासंध निरंतर लगे हुए होते जितने उक्ता उपासद है सतत निरंतर लगे हुए उसी उपासधया परम श्रद्धा परम हो मेरे श्रद्धा से युक्त होते हुए पर प्रकृष्टया उपयुक्त आगत परया बने प्रकृष्ट श्रद्धा अतिशय श्रद्धा से तो होकर ते में मम मतागत में मम मता ते ये लोग मेरे मत है ये सिद्धांत है क्या है अभिप्रेता युक्तमा मैं युक्ततम मानता हूं इस तरह से मेरा भजन करने वाले को मैं युक्त अतिशय युक्त मानता हूं बाकी जो भक्त होंगे युक्त हो सकते हैं युक्त हो सकते हैं युक्ततम नहीं हो सकते बताया सतत युक्त संतोपास हो गया नैरंतर ऋण है ये यही नित्य नित्य का अर्थ सतत सतर्ण निरंतर नैरंतर ऋण ही ये जो भक्त हैं मतकर्मकृत मत पर मत भक्त संतो कहा हुआ जो भक्त है यह निरंतरीय निरंतर से भाव नैरंतरीय निरंतरता से मत चित है मेरे में चिंतन है हमेशा अहोरात्र अतिवाहन दिन रात इसमें बिता रहे हैं वो मेरे चिंतन में बिता रहे हैं अहोरात्र दिन रात चौबीस घंटा मेरे में बिता रहे हैं लोगयंती कहा अतिवहन करते माए रात दिन को अतिक्रमण कर रहे हैं हमेशा वही चिंतन में डूबे हैं उनके दृष्टि में है। रात है ना दिन है एक ही वही परमात्मा पर में लगे हुए हैं रात दिन का भी भेद नहीं उनको कि रात्रि है, रात है दिन है पता नहीं होता इतने तल्लीनता है है तो युक्तम कान प्रति युक्तमा इतभक्तों का इसलिए उनके प्रति जो रात दिन एक करके जो मेरे भी में लगे हुए हैं उनके प्रति युक्तम कहना ठीक है ये अतिशायुक्त है वो कहना ठीक है मत मेरे मत में ये युक्त है भगवान ने कहा ठीक है हमें कहते हैं यदि तथा योगमाण का प्रष्टव्या यदि द्वितीय पक्ष को अभी कहना नहीं है उसका अभी बक्षमाण है या पूछना नहीं है तो क्या करना चाहिए तो यदि द्वितीय तथा था योग था। क्या है साक्षात् मुक्ति का हेतु है बताया था ये उठाई थी ना कि योगर योग और मध्य सुसक्य योगी क्या सुसक्य योग कौन है माने बिना परिश्रम हो सके ऐसा योग कौन है अथवा किम बा साक्षात्मोक्ष हेतु साक्षात्मोक्ष का कारण क्या ये पूछा जाता क्या पूछा जाता तो उन्होंने कहा था उसमें कहते यदि द्वितिया यदि द्वितीय है साक्षात् मोक्ष का हेतु है वो तथा योग से बोलवा वो तो आगे कहे जाने वाला है अब कहा नहीं द्वितीय में नहीं कहेंगे तृतीय में कहेंगे वो तो तृतीय श्लोक में कहेंगे न पृष्टव्या वो तो अभी पूछना नहीं चाहिए द्वितीय के में हो तो मैंने साक्षात मोक्ष का हेतु जो योग है उसके बारे में अभी नहीं पूछना तो कौन योग्त में करके वो तो आगे कहे जाने वाले हैं यहाँ तो जो पहले वाला है योग है जो उसके बारे में पूछा जा रहा है उसमें से कौन श्रेष्ठ है सुषक करने वाले जो सगुण शव पा है उनमें कौन श्रेष्ठ है पूछा जा रहा है ये तो अक्षर उपासक सम्यक दर्शनो निवृत्त ये श्रा जो अक्षर के उपासक है नक्षर अक्षर अविनाशी निर्विशेष उपासक है सम्यक दृष्टा है वो निवृत्तरण सारे यहां से निवृत्त हैं मुक्त हो गए हैं जो तो तावतम तो भाष्यकार तब तक वो रहने दो अभ्यं। उनके प्रति प्रति जो कुछ कहना होगा तद उपरिष्ठा आगे के तो उपासक नहीं है ईश्वर के उपासक है जो इतारे यही है यहाँ सम्यक दृष्टा नहीं है सम्यक द्रता तो अक्षर के उपासक होते हैं यथार्थ ज्ञान नहीं है निवृत नहीं हुए अभिजन के कुछ ऐसा भागी मैं अंशी हूं अंशा हूं भगवान को मिलना है ऐसा है भगवान मिल जाए ऐसा में बैठे हैं जो तो ये इनके बारे में पूछते हैं जो तो एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में जो कहा था उस तरह से चल रहे हैं जो वो सर्व श्रेष्ठ है ये तो होता है इत्यादि कहा था यदि आदेश तथा यदि पहला वाला है तो सुसक के योग के बारे में पूछा गया हो कौन श्रेष्ठ है करके योग वित्तमा कहा था प्रथम श्लोक में तो प्रश्न था ना एवं सतत ये प्रथम वाला पक्ष है यदि वह है तो सुनो यदि तो अक्षर उपासक इत्यादि यदि अक्षर उपासक बारे में तो आगे कहेंगे हम यदि इतरे अन्य को कहते हो तो उस बारे में हम बताते हैं ये कहा कहा था मैं ये अब मनोयोग से कहा हुआ था सर्वयोगेश्वरणाम सर्वेशा योग योगम योगिष्ठता योगिना मित्यर्थ तो भाष्य में दिया था ना। माम मन क्या है? सर्वयोग योगेश्वरा अधीश्वरम ऐसा कहा है माम का अर्थ भगवान है सारे योगेश्वर में अधिष्ठ मने ईश्वर यही लेना है सर्वयोगेश्वरणाम जितने भी योग को जानने वाले योग में ईश्वर बने हैं स्वामी बने के स्वामी है उनको योगेश्वर बोलते हैं उनमें योगम अधिष्ठिता जो योग का अधिष्ठान कर रहे हैं अनुष्ठान करने वालों में योगी राम इनमें से एक यदि पूछा जाता हो तो एक आना चाहते उनका भी मैं का हूं कहा विमुक्ता त्यक्त राख्या क्लेश निमित्त भूता तिमिर शब्द अनादि अज्ञान कृता दृष्टिर अविद्या मिथ्या गिर यश माम करके जो कहा था भगवान ने मेरे ऐसे उपासना करने वाले कहा था कैसा हो अपना स्वरूप परिचय देते ईश्वर भगवान क्या तो बोलते हैं विमुक्तावन त्यागता त्याग दिया है राग आदि दृष्टि को त्याग है किसने किसने जीव ने नहीं त्यागा ईश्वर ने त्यागा इस है इसकी उपासना करता है विमुक्तावन त्यक्ता राग आदि आख्या जिनकी राग आदि नाम है राग द्वेश आदि नाम है यह तीव्र दृष्टि है द्वैत दिख रहा है यहां राग वहां द्वेश द्वैत अवस्था है जिसने त्याग दिया जिसमें राग आदि ने जीवों में है ईश्वर में नहीं है राग आदि राग आख्या क्लेश निमित्ता जो पंच क्लेश है ना क्लेश निमित्त भूता क्लेश का कारण दुख के कारण है ये राग आदि होने पर दुख होता है राग द्वेष दुख का कारण है क्लेश निमित्त भूता ये राग आदि जो होते हैं क्लेश के दुख के निमित्त तो बनते हैं राग आदि आने पर द्वेष हो होगा क्या होगा कष्ट होगा मानसिक तनाव होगा क्लेश निमित्त भूता तिमिर शब्द था तिम्र से क्या लेना अनादि अज्ञान कृता अनादि अज्ञान के कारण राग देशादि आया हुआ है दृष्टि आई है जिसमें राग देशादि दृष्टि क्यों होती है अनादि अज्ञान बैठा है अपना अपना परिचय नहीं है दृष्टि मान अविद्या दृष्टि मिथ्याधी या विद्या दृष्टि माने मिथ्या ज्ञान हुआ वो जिसमें नहीं है जिसका नहीं है तब ये कहना उस मेरे उपासना करते हैं कहा ईश्वर में राग आदि दृष्टि नहीं हुआ अनादि अज्ञान से उत्पन्न होने वाले राग दृष्टि नहीं हुआ वो जीवों में होते हैं तम मैने माम विश्लेषण लगाते विमुक्त इत्यादि कहा था वास्तव में कहा था विमुक्त राग आदि क्लेश क्लेश से मेरी दृष्टि में विमुक्त हो गया जो राग आदि केवल के, मेरी दृष्टि से विमुक्त हो गया ऐसे मैं जो हूं परमात्मा बोल रहे ईश्वर बोल रहे है। नित्य उक्तम साधे नित्य उक्ता कहा था नित्य उक्ता माने निरंतर जुड़े हुए हैं मेरी उपासना में जुड़े पवन मैं माने क्या जो पूर्व अध्याय के अंतिम में कहा हुआ श्लोक में जो कहा था वही है अतीत इत्यादि कहा था अतीत अनंतराध्याय तो उक्त श्लोकार्थ न्याय ने कहा इस मार्ग से चल रहे जो पूर्व न्याय मानी मार्ग कैसे मार्ग है अतीत जो बीते हुए में से जो अनंतराध्याय इस द्वादश अध्याय के ठीक पूर्वाध्याय के अंतिम श्लोक में कहा हुआ मार्ग से चल रहे मत कर्म करता ईश्वर में कर्म करने वाले मत मतकर्म मतभक्त संघवर्गीवैर सर्वभते ये मार्ग है जो चल रहा है वो अतिशयुक्त है यही है. है भक्तों में से कहा तत्र उक्तो अर्थो तत्र मध्य वो श्लोक में कहा गया जो विषय है पूर्वाध्याय के अंतिम श्लोक में कहा तत्र मध्य उस श्लोक में एक आदेश का जो पंचम श्लोक पचपन नंबर का श्लोक था उसमें कहा गया था विषय है मतकर्मकृत इत्यादि वही कहा था वहां मतकर्मकृत मतकमो मतभक्त समि कहा था तस्में निश्चय ना उसमें निश्चयपूर्वक चल रहा यही है हमारा मार्ग निश्चय कर लेना उसमें जो तो पूर्व अध्याय के अंतिम में कहा था मत कर्मकृत मत पर्व मत भक्त संवर्धिता निर्भय सर्वभूत से जो इसको अपनाना पूर्वक चलना इसको कहते हैं आयनम आया नी आयनम न्याय न्याय शब्द है न्याय न आया अय धाते से आय बना दिया आयनम आय अयन मान मार्ग होता है आय नी आय न्याय नी लगा दिया न्याय बन जाएगा है उस मार्ग से पूर्वाध्याय के अंतिम स्वल्भ कहे हुए मार्ग जो चल रहे हैं वो सारे भक्तों में अति उत्तम भक्तों का दस मिनट मैंने उस मत करने कर्मता आदि कहा हुआ इसमें निश्चय निश्चय पूर्वक आयनम आयो न्याय शब्द है मूल में भाष्य में अयनम अगर था आय चलना आएगा धातु है उस तरीके से चलना पूर्वाध्याय के अंतिम स्वल्भ के कह तरीके से चलता हो पूर्वक न्याय हो जाता है आय माने गमन हम आयगत धातु है ना उसे आय बना हुआ है आय आय का अर्थ गमन गमनीगत आयगत एक ही अर्थ धातु है तस् नियमेन अनुसार नियम नियम पूर्वक अनुसार करना उस मार्ग का नियमता अनुसार करना मान अनुसार मैंने निरंतर परमात्मा के लिए कर्म करना परमात्मा को ही निरंतर अति मान उत्कृष्ट समझना इत्यादि उत मतभक्त तो परमात्मा के भक्त होना संघ परिजित तो हो जाए पुत्र धन आदि में संघ का परित्याग करना आसक्ति का त्याग करना प्राणी मात्र में वैर का भाव रखना, यही मार्ग है यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी हो ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो ये कहा ये कहा। ही स्मृति में श्राप उपासते माने क्या है मेरे में ही स्मरण करते हमेशा अर्थ है उपासना हमारे याद करते हैं मेरे में याद करते रहते मेरा ही याद करते रहते हैं अन्य के याद नहीं निरंतर ही रहना यही उपासद का अर्थ करते हैं मई स्मृति पर में सदापूर्वती मेरे में निरंतर स्मृति बनाए रखते हैं ये स्मरण मेरा ही करते रहते हैं अन्य के नहीं यही उपासना करते हैं उपवन आसन उपमन समीप आसन में रहना तो निरंतर चिंतन उसी में रहना यही होता है स्मरण यही उपासना उक्त उपासका नाम इस प्रकार से जो कहे गए उपासक लोग हैं युक्त तमत्व माने पूर्व के अंतिम स्वरूप में जो तरीका बता दिया है उसमें निश्चयपूर्वक उसी में लगे रहने वाले कोई उपास यहां उपासक बोला हुआ है उनमें युक्त तमत्व है अतिशय योगी है वो अतिशय जुड़े हुए होते हैं जितने द्वैतभाव में भजन के लगे हुए सर्वश्रेष्ठ ही होते हैं द्वैत भाव काल में कहा एक स्पष्टीकरण करते नैरंतरी ने बोल दिया निरंतर मेरे में लगे हैं कहते हैं नैरंतर ही मैंने ये जो मत कर्मकृद आदि से कहा गया मेरे भक्त हैं है मत चित्तया मई मत चितया तया चित्तया मेरे में चित्त होने से परमात्मा ही मन समर्पित है जिनका और चित्तया अहोरात्रिता दिन रात को अतिक्रमण करके बैठे हैं उनके दृष्टि में न न रात चौबीस घंटा उसी में निरंतर उसी चिंतन में जुड़े हैं एक कहा तदेश फुटाइति कहते हैं नैरंतरी का ही स्पष्टीकरण करते हैं। अहो रात्र अतिवाहयी अहो अतिवाहयती दिया है अहनी चा रात्रो चा अतिमात्री न रात्रो नहीं चाहे वो अहनी चा, चा। दिन में और रात्रि में अतिमात्र माने प्रमाण को अतिक्रमण करके बैठ जाना इतना दिन हिस्सा इतना रात हिस्सा उनको पता नहीं होता दिन के प्रमाण और रात्रि का प्रमाण है मापदंड है दोनों को अतिक्रमण कर दिए अपने ईश्वर चिंतन के बाद दोको ख्याल ही नहीं आता दिन और का। रात का हानिच रात्र दिन में और रात्रि में दोनों में अति, अति मात्रम अतिमात्र मात्रा माने प्रमाण प्रमाण को अतिक्रमण कर गए जो उनको अतिबाह है अतिशय नामे वमुखता चिंतन अतिशय मेरे ही चिंतन करते रहते दिन रात चौबीस घंटा दे बे लगे नैरंतर का अर्थ है यही है महाव विषयांतर विमुक्ता अन्य विषयों की मुक्ता होते हुए किसी के चिंतन नहीं होंगे हृदय में चिंतन मेरा ही चिंतन करते हैं उपास का यही अर्थ होता है मेरी उपासना करते हैं तो मेरे ही चिंतन करते, करते रात दिन उनके रात दिन का परिमाण का ज्ञान भी नहीं प्रमाण का पता भी नहीं कितना परिमाण रात्रि का रात कितना परिमाण का है और जिससे युक्त तम होते ऐसे वक्त बक्षा तद उपरिष्ठात उत्तम पूर्व भाष्य में बोल दिया था ये तो अक्षर उपासक संवेदनशील प्रतिष्ठा थे ताबत तिष्ठम तो तान प्रति यदम तद उपरिष्ठात बक्ष्याम बोल दिया था जो अक्षर, कुपासक अक्षर के उपासक लोग हैं अक्षर में एकत्र होकर के बैठे हुए हैं अविनाशी में स्थिति फलावस्था फला में उनको मैं आगे बताऊंगा उनके बारे में ये तो सगुणोपासकों भक्त में युक्ततम ये होते हैं जो एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया जो मार्ग है उसमें निश्चय पूर्व लगे हुए वो युक्ततम होते हैं किंतु अब निर्गण उपासक के बारे में बोलते हैं जो भाष्य में कहा था उनके बारे में कहा यही कहते हैं बक्ष्यामत उप्रत बोला था पूर्व भाष्य में तो यदि उत्तम प्रश्न पूर्वक उसको प्रश्न पूर्वक प्रश्न क्या है किम इतर युक्तमान भवंती क्या अन्य जो निर्विशेष के उपासक हैं ये युक्तम नहीं होते क्या सगोणिक उपासक में उत्तम लगा दिया तो निर्विशेष जो उपास उपासक हो युक्तम नहीं होते क्या वो ये प्रश्न है प्रश्न चिन्ह है किम तो इतरे युक्त माना भवन क्या अन्यवान इतर मानी कौन सौगुणोपासक इधर निर्गुण उपासक युक्तम नहीं होते क्या भक्त नहीं होते क्या सिद्धांत न ऐसी बात नहीं है भक्त नहीं होते बात नहीं है किंतु तो तान प्रति यदम था जो उनके प्रति निर्गुण जो निर्गुणोपासक है उनके प्रति जो वक्तव्य है जो कुछ कहना है उनको सुनो आप तको सुनो जो कुछ कहना है मेरे के बारे में ये कहना हैदेश्यम अव्यक्त सर्वत्र अचिंत च कोतास्तं एक यम निर्देश्यम अव्यक्त परिपाष सर्वत्रकम अचिंतन चोटस्तम अचरम ध्रुवम ये तू अक्षर ये तू तू माने किंतु पूर्व से व्यावृत्ति करता है पूर्व में सगुणोपासक थे उसकी चर्चा हुई सगुणोपासकों में युक्तम वो व्यक्ति है जो एकादश अध्याय के अंतिम स्लोक में कहे गए मार्ग में निश्चय पूर्वक लगा हुआ है निरंतर ईश्वर के चिंतन में बैठा है अंशांशी भाव में है अंशांशी भाव में बहुत लोग हैं उनमें से ये श्रेष्ठ है उपासना करेगा ऐसा कहा था अब फलावस्था में जो पहुंचे हुए हैं अद्वैत भाव में हैं जो उनके बारे में कहना है ये तो अक्षरम ये तू तू मानी ये जो साधक अक्षरम नक्षर ते अक्षरम जैसे पहले कहा उसी प्रकार है अविनाशी तत्व है अक्षर अनिर्देशम इंद्रियों का विषय नहीं होता हमारे बाणी का विषय नहीं है जो व्यक्त नहीं होता बाणी से उसको कहा नहीं जाता लक्षणावृत्ति से परिचय दिया जाता है शक्तिवृद्धि से कथन नहीं हो सके यह है तो अक्सर यह है नहीं बताया जाता यह नहीं है जो जो आएंगे उनको निषेध करके परिचय दिया जाता अब कहा है कहा अभ्यक्तम इंद्रियों का विषय भी नहीं है अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है किसी प्रमाण का विषय नहीं है अभ्यक्तम ऐसे तत्व है वह अद्वैत भाव में कहाँ प्रमाण रहेगा कहां इंद्रिय रहेंगे वाणी रहेगी तो द्वैत तो हो जाएगा प्रमाण रहेगा तो द्वैत तो होगा अनिर्देशम जो बाणी का विषय नहीं है अब व्यक्त मैंने प्रमाण का भी विषय नहीं है किसी प्रमाण के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती इसको। नीति नीति लगता जहां जिसके बारे में ये नहीं ये नहीं ऐसा इतर व्यावृत्ति से पर चय किया कराया जाता है परिउपासना ये परिता उपास मतलब अद्वैत भाव जो बैठे हैं यही अर्थ होता है वहां उपासना नहीं हुआ समीप में बैठा होता स्वयं बने हुए होते हैं कैसे उसका विशेषण और है अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्र गम सर्वत्र गया सर्भत्र सर्भत्र सर्भत्र वो सर्वत्र गच्छति सर्वत्र गम सर्वत्र व्याप्त है सारा संसार में वो जहां न हो ऐसा था न है मान सारे के सारे जगत उसमें कल्पना है व्यापक है सर्वत्र कहा सर्वत्र गच्छति तो सर्वत्रगम सर्वत्र पहुंचा हुआ कहीं भी उसका अभाव कहीं नहीं है अचिंतम मन का भी विषय नहीं है वाणी का विषय नहीं है तो मन का विषय हो मन से चिंतन करें वो भी नहीं है चिंतन का विषय भी नहीं है मन भी जिससे चिंतन के योग्य बनता हो जिसके सान्निध्य पा करके तो कहा से चिंतन कर पाएगा उसका जो काष्ठ अग्नि से जलती हो वो अग्नि को कैसे जलाएगी जो सबको जानने वाला है उसको कैसे जानोगे विज्ञात आर हर कहने विजान याद वृद्धार स्पष्ट बोल है अचिंत है मन को भी वो जानता है मेरा मन कहां है सब जानते हैं अभी मैं यहां बैठा हूं कहां किस विषय में फंसा हुआ है मन को भी जानने वाला है वो तो उसको मन कैसे जानेगा इससे अचिंत है अचिंतन कहा और कूटस्तम्भ को कोटे तिष्ठ तथि को अविद्या में बैठा अविद्या से आच्छादित होकर के बैठा हुआ है अविद्या अविद्याट साक्ष बोलते है ना भीतर कुछ हो बाहर कुछ हो ऐसी तरह से बोलने वाले को कूट साक्ष बोलते हैं अज्ञान ऐसे चीज है कूट है वो कूट मान क्या होता है भीतर में सारे के सारे दोष हैं बाहर से अच्छा लगता है ये विषय सारे ऐसे ही हैं अज्ञान का कार्य है जहा है सारा विषय दोष है जो विषय भोगते हैं तो उनको पता लगता है कितना सुख देते हैं वो दुखित होगा ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है इसको कूट कहते हैं अभी क्या कूट है अज्ञान कूट है उस पर चित उससे आच्छादित होकर के बैठा हुआ है सबको देख नहीं है अज्ञान भी चद्र से धका हुआ है ऐसा सर्वेश भूतेश गूढ़ोत्पाद प्रकाश थे दृश्य थे त्व्र या बुद्धिया सुक्म या शुक्ल है ये तो परमात्मा है ना सभी भूतों में है किंतु बूढ़ा छिपा हुआ है माया रूपी पर्दा से अपना छिपाया हुआ है उसको न प्रकाश था, प्रकाश नहीं होता उस माया रूपी पर्दा को जो हटा सकेगा वही परमात्मा को प्राप्त करता है भाई ये अज्ञान रूपी पर्दा जो हटा सके वही परमात्मा की उपलब्धि कर सकता है ये कहां कहा कोटे तिष्ठित कोटस्तम्भ अज्ञान में आच्छादित होकर के बैठा है इसलिए कोटा से कहा परमात्मा को अथवा सभी सविशेष भी हो सकेगा तो कहेंगे आगे उसके समान हो अथवा लोहार के जो एक कच्चा लोहा नीचे रखता है लोहा लोहार और तपा हुआ लोहा को उसे पीटता है कितना औजार बन के निकलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कच्चा लोहा उस प्रकार है उसे निर्विशेष में कितने बार ये सृष्टि हुई कितने बार लय हुआ कितने बार स्थिति बनी ये चल रहे हैं किंतु तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार उसको भी कूट कहा जाता है उसमें थित उस प्रकार थित जैसे लोहार के जो नीचे वाला लोहा होता है अच्छा लोहा जिसमें तपे हुए लोहे को पीटे जाते हैं औजार बनाए जाते हैं तो उस प्रकार जिसको फूट कहते हैं लोहार का लोहा होता है ना नीचे रखा जाता है जहाँ उस प्रकार अथवा रेल के लाइन के समान समझे कितने रेल आए गए लाइन जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा है ऐसा फूट कहते हैं स्थित है ऐसा होता है कहा तो अक्षरम जो लोग अक्षर की उपासना करते कहते दे। हैं अनिर्देश्यम जिसका बाणी से व्यक्त नहीं होगा अचलम व्यापक है कहा चलायमान होगा परिचन्न वस्तु यहाँ से वहां वहां से वहां चलायमान होता है अचल है ध्रोव मानी नित्य अनित्य नहीं नित्य है उनके उपासना जो करते हैं तद्रुप से रहते हैं उपासना में तद्रुप से रहना हम ब्रह्माश विभाव पर जो होते हैं यहां क्रियापद ने क्या फल होगा उनको अगले श्लोक में है समय समनी ग्रामम सर्वत्राप्तम वहां पराप्तमंद वहां पर वही होगा वो मेरे को ही प्राप्त होते सर्वभूत ही रहता है में जाने पर सभी प्राणियों के हित होता है शरीर में सब प्राणी को हित नहीं होता जो आत्मभाव में होगा सभी प्राणी का स्वरूप है वो उसमें सब प्राणी मात्र के हित होता है सर्वभूत हित सर्वपोर्ण भूतों के हित में रहता है ऐसा हैं जो अगले स्वरूप कहते हैं प्राप्त मत है वहां पर क्रियापद आ जाएगा कोई प्राप्त करते लोग कहना है कहते है ये तो अक्षरम कहा जो अक्षर है अनिर्देश अनिर्देश अव्यक्तत्ता क्योंकि आगे अव्यक्तम क्या हुआ जो अव्यक्त होता है वो अनिर्देश होता है प्रमाण का जो विषय नहीं होगा तो वाणी का विषय नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है अभ्यक्त है इसलिए बाणी का विषय नहीं होगा माने असब्द का करते शब्द का विषय नहीं है वो यही अर्थ होता है वो अनिर्देश शब्द का विषय नहीं है क्यों प्रमाण का विषय तो नहीं होने से शब्द का विषय नहीं न निर्देश श्यते अतो अनिर्देश में जिसका उपदेश होना संभव नहीं बाणी से उपदेश होना संभव नहीं है यह है वह ऐसा नहीं कहा जाएगा विधि मुख से उपदेश होना संभव नहीं है इसलिए अक्षर है अनिर्देश है अभ्यक्तम न नकेना भी प्रमाण अभिव्यक्त अभ्यक्ति किसी भी प्रमाण के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता वो जो प्रत्यक्षादि प्रमाण जितने भी बाने शास्त्रों में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि जो छह प्रकार के प्रमाण लेकर के शास्त्रों में चर्चा होती है कोई प्रमाण का विषय नहीं होता उसको इसलिए कहा उसको अव्यक्त शब्द से कहा है उपासदे आया परि माने समन्ता उपासदे है हर प्रकार से उसकी उपासना करते हैं अर्थ होता है या उसी में बैठते हैं तल्लता है एकत्व भाव है उपासना में उपासना माने क्या है उपासना उपासना बोलते हैं शास्त्रम शास्त्र के माध्यम से होना चाहिए ना कि मनोगण जो भी चिंतन करो उपासना हो जाए यथाशास्त्र शास्त्र में जैसा कहा हो यथाशास्त्र शास्त्र को अतिक्रमण करते हुए अवैभव उपास्य से अर्थ से उपास्य विषय होगा उसका विषय करने न विषय बनाकर के उपास्य को विषय बना करके, करके। शास्त्र के आधार पर उसको विषय बनाकर स्वामी पे समीप पहुंचना शास्त्र के माध्यम से पहुंचना शरीर के माध्यम से वहां पहुंचना ही चलता है शास्त्र के माध्यम से वहां पहुंचना मन मन को मन के विषय बना मन से पहुंचना ही होता है तेल तैलधारावध कैसे बैठे रहना तेल के धारा के समान निरंतर मारे, टूटना नहीं चाहिए वृत्ति टूटनी नहीं चाहिए एकाकार वृत्ति होनी चाहिए तैल धारावध तेल के धारा के समान जैसे तेल उलटते हैं तो बिल्कुल तार बन करके चलता रहेगा इसके समान प्रत्येक प्रवाह वृत्ति का प्रवाह निरंतर वही एकाकार वृत्ति चलती रहे वही वृत्ति तो नहीं रहेगी वृत्ति बदलती है तो अन्य वृत्ति ना तक सदृश वृत्ति चलती रहे प्रत्येक प्रभाव दीर्घकाल यद आसनम लंबे समय तक तो जो बैठना है अपने मन का विषय बना करके अपने इष्ट को अपने मन का विषय बनाकर तो लंबे समय तक एकाकार वृत्ति में रहना इसी को कहते उपासना यद तद तो उपासन में उसी को उपासना कहा जाता है अक्षर से विशेषण कहा अक्षर का और भी विशेषण है अक्षर कौन कैसा अक्षर है अंदर अभ्यक्तम दो तो हो गया अक्षर का विशेषण और भी है सर्वत्रगम का सर्वत्र गर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र गया हुआ है व्याप्ता व्यापक है वो सारा उसमें व्याप्ता है सर्वत्रगम व्यापित व्यापी कहते हैं कैसा है जैसे आकाश व्याप्ता है ना उसी तो प्रकार ये भी उस प्रकार है आकाश का कहीं अभाव नहीं मिलता ठीक इस प्रकार इस अक्षर का अभाव नहीं सारा संसार इस कल्पित है बेवमबत आकाश के समान व्यापी है व्यापक है वो आगे अचिंतम कहा हुआ है सर्वत्र सर्वत्रकम अचिंतम अचिंत्य माने अभ्यक्त अचिंतम अव्यक्त बोला इसलिए अचिंत है प्रमाण का विषय नहीं इसलिए चंद्र का विषय नहीं हो पाएगा कोई प्रमाण का विषय नहीं है तो कहां जो मन का चिंद्र, मन चिंतन करेगा उसको यदि कर्ण गोचरम तर मनाभिचिंतन जो इंद्रियों का जो, जो, जो विषय होगा मन के द्वारा भी चिंतन हो पाएगा उसका जो इंद्रियों का विषय होता चाहे आज हो चाहे पूर्व में हुआ हो इंद्रियों का विषय जो बना होगा कभी न कभी प्रत्यक्ष हुआ होगा उसका आज मन चिंतन करता है यदि जो पदार्थ यदि जो पदार्थ कर्ण गोचर मान इंद्रियों का विषय है जो पदार्थ चाहे वर्तमान में हो चाहे भूतकाल में हुआ हो तन मन सा भी चिंतक वो मन के द्वारा उसके चिंतन किया जाता है स्मरण रूप में हो चाहे वर्तमान का हो चिंतन किया जाता है इंद्रियों गोचर इंद्रियों का विषय बनता हो जो उसको मन के द्वारा चिंतन किया जाता है तद विपरीत आज इंद्रियों से विपरीत है मन का पाता है। चिंतन में पता है है ये अचिंत तो इंद्रियों का विषय नहीं होता इसलिए चिंतन ये भी होता यह ऐसा ये चिंतन हो गया उस ऐसे चिंता है वही अक्षर की चिंता नहीं माने है मानी अहम तैनाह चंद्र होगा वह इदम तैनात तो ते ईश्वर भाव में होगा मैं उपास्य हो, उपासक हूं ये मेरे उपास्य या उपास्य उपासक भेद नहीं होगा जब अंशांश भाव रहेगा तो उस में मैं अपने साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा पूर्वावस्था है।, है ये साधनावस्था में ऐसा समझता है यह फलावस्था है ये कूटस्तंभाना अर्थ करते हैं कूटस्तम अचलम ध्रुवम है कोटस्तमें क्या है दृश्यमान गुणम अंतर दोषम बाहर में दृश्यमान गुण है जिसमें बाहर गुण दिखाई देता हो और भीतर में दोष हो उसको है। कहते हैं कूट बोलते हैं कूट कहते हैं उसको दृश्यमान गुणम अंतर दोषम वस्तु कूटम जो तो ऐसा वस्तु है जो देखने में तो गुण है वहां किंतु भीतर दोष है ऐसे वस्तु को कूट कहा जाता है कोटा माने कुट स्वरूप है वो भीतर दोष है बाहर गुण है ऐसा दिखता हो देखने में गुण लगता हो किंतु दोष पाया जाता हो तो। उसको कुट कहा जाता है कूट साक्ष्य में इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्ध होता है देखो कूट साक्षी कूट साक्ष्य बोलते हैं ये साक्षी देता है इसका जो विषय होगा कूट साक्ष्य है माने भीतर में उसमें बोलने की इच्छा नहीं है किंतु बाहर से बोलता है उसको कुट साक्ष्य बोलते हैं भीतर से उसको फंसाने की इच्छा है और बाहर से साक्षी बनने गया वो उसके ऐसे व्यक्ति कुट साक्ष गलत साक्षी है वो भीतर में कुछ और भरा हुआ है बाहर से उसके होकर गया भीतर से दूसरे की तरफ है वो उसको कुट साक्षी बोलते हैं कुट साक्ष कहा है लोग में प्रसिद्ध है कुट शब्द कुट साक्ष में प्रसिद्ध है कुट साक्षर शब्द करते हैं साक्षी देने में जाता है कुट होकर बाहर से तो हमारा बन के गया क्यों भीतर से दूसरे का ऐसे कूट साहब से कहते हैं कूट शब्द प्रसिद्ध है लोक में ये तो व्यवहार में तथा उसी प्रकार अविद्यादि अनेक संसार बीजम कहते हैं वो जो कूट क्या है, माया को कूट कहना है या ज्ञान को क्यों तो अविद्यादि अनेक प्रकार के बीज संसार का बीज है वहां अविद्यास्मिता राग देश अविवेश आदि जो संसार होते हैं यह संसार का बीज किसमें है किस कारण से हुआ यह अविद्यादि अविद्यास्मिता आदि मिथ्या ज्ञान हुआ है अवित्या किसका कारण बोला ज्ञान के कारण जो बोला ज्ञान ऐसा है वो कूट है ज्ञान बोला ज्ञान तथा उसी प्रकार जिस प्रकार कूट कहा गया कुट साक्ष प्रसिद्ध है कुट शब्द है यहां भी उसी प्रकार कूट शब्द प्रसिद्ध है क्या कहा अविद्यादि अनेक संसार बीजम जो अविद्यादि जो अनेक प्रकार के संसार हैं अविद्यापिता राग देश अभिनव आदि संसार का बीज है जो अंतर्दोषवत भीतर में दोष है उसका अविद्या अज्ञान में बाहर से गुण दिखता है एक विषयों में देखे ना अच्छा लगता है किंतु दुख मिलता है बाद में दोष है बाद दोष वा, वाला माया दोष वाली जो माया है ना वही माया को कहना है यहां पुट शब्द का अर्थ कुटस्तंभ शब्द अर्थ माया है अभ्याकृतादि शब्द वाच्य तैयार जिसको अव्याकृतादि शब्दों से कहा गया है उस माया को और श्वेता सूत्र स्पष्ट कह दिया मायाम तो प्रकृति माई नम तो महेश्वरम कहा हुआ है माया को प्रकृति समझो जगत के और माई जो होगा माया वाला को ईश्वर समझो ऐसा कहा हुआ है श्वेता सूत्र और यहां भी सप्तम अध्याय बोल दिया दैवी ऐसा गुण हो मामा माया दुर कहा था मेरी माया है मेरी माया को अतिक्रमण करना बड़ा मुश्किल है क्यों सामान्य माया जो जादूगर की माया भी अतिक्रमण नहीं कर पाते तो मैं तो देव हूं देवता की माया है तो ईश्वर की माया है भी तो मामे वही प्रबदे माया मां में ऐसा कहा था सब तम तो अध्याय मम माया दुर तया इत्यादि प्रसिद्धम प्रसिद्ध है माया भीतर दोष है बाहर में गुण है जिसमें ऐसा बाहर में गुण दिखाई पड़ता है किन्तु तो भीतर में दोष है ऐसा तत्कुटम जो वस्तु ऐसा है माया उसको कुट कहा जाता है तस्विन कूटे स्थित यही होगा उस कूट में स्थित है जो माया विशिष्ट माया में है वो माया को चद, माया रूपी चंद्र ओढ़ करके अपने स्वरूप को छिपाया हुआ कूटा सा है जिसमें उसको कहा गया निर्विशेष्ट को तस्वीन कूटे स्थितम उसमें स्थित है किंतु उसमें रहने वाला वो नहीं होगा उससे भिन्न होगा कम, कहा कुटब स्थित है तद अक्षत अध्यक्षता अथवा राशि स्थित कर किस रूप से स्थित है उसके अध्यक्ष बन करके उसके अध्यक्ष रूपे मैंने उसके बिना माया काम नहीं कर सकती उसके सानिध्य से काम करते सानिध्य से अध्यक्ष है वो सानिध्य मात्र से माया व क्रिया हो जाती है जैसे चुंबक इस बनी बोलते हैं जिसको उसके सान्निध्य में लोहे में क्रिया पैदा हो जाती है प्रकृति में क्रिया पैदा हो जाती है इसके सान्निध्य में राशिरी में स्थित अथवा ढेर जैसा बना हुआ जैसे लोहे का एक-एक के ढेर बना बना हुआ जो नीचे रहता है ना वो उसमें लोहा पीटा करके बाहर जाता उससे उससे के समान है उसी अतएस्थ है तो क्या है इसलिए अचल है वो चलाई मानना यह व्यापक है यस्त अदम जिससे अचल अच्छा है तस्मा रूप इसलिए ध्रुव है नित्य है वो होने से अचल अच्छा है अचल अच्छा होने से नित्य है नित्य समय हो गया है ठीक है फिर ओ पूर्ण पूर्णमद पूर्णश पूर्णमा पूर्ण देवा वशिष्य